रोज रज मन मुकुर सुधाररण रघुवर यश यस योदायक फल चारुष की जय पवन सुत हनुमान की जय तुल तो भाई सब संतन की जय बहुविधि शंभु सास समुझाई गवनी भवन चरण सिरुनाई जननी उमा बोल तबिल देव छंग सुंदर शिख दीनी करे सदा शंकर पद पूजा नारी धर्म पति देवन, नारी पति देवन दूजा बचन कहत भरे लोचन बारी य उ लीन कुमारी कतिविधि सृजी नारी जग मही पराधीन सपनु सुख नाही भय अति प्रेम बिकल महतारी धीरजकिन कुसुमय बिचारी पुनि मिलति परति गई चरण परम प्रेम कछु जा नरण सब नारिन मिले भेंटि भवानी जाय जनन उर पुनि लपटानी जन नि बहुर मिली चली उचित यशीष सब काहू गयी फिर फिर बिलोकत मातु तन तब सखी लय सेव गई जाचक सकल संतोष शंकर उमा सहित भवन चली, चली। <coughs> सब अमर हर सुमन बरस इंसान नव बाजे भले चले संग हिमवंत तब पौछावन यति बिविध भांति परी विदाव अब कल स्मरण करें कि शंकर जी का पार्वती जी का विवाह हो गया और उसके बाद विदा होने लगी तो देख रहे थे विवाह विदा होते समय हिमांचल ने बहुत सा दाइज दिया खूब सामान मान उनको दिया और उसके बाद प्रार्थना भी करने लगे कि हम आपको क्या दें आप तो आत्मपूर्ण काम है तो शंकर जी ने उनको बहुत समझाया उनको संतोष दिलाया और उसके बाद पार्वती जी की मां मै वो भी शंकर जी से प्रार्थना करने लगी और उन्होंने कहा कि हमारी ये पुत्री बहुत प्रिय है इसे आप दासी की तरह रखिए इसके अपराध क्षमा कर देना जिसको जो है ये कहा कि हमें प्रसन्न हो करके हमें आप ये वरदान दीजिए ऐसे माँ ने कहा तो शंकर जी जो है उनको बहुविध संभ सास समझाई तो शंकर जी ने उनको सास को बहुत प्रकार से समझाया मैंने उसको धैर्य बधाया कहा कि नहीं तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है वो प्रसन्न रहेगी कोई दुख नहीं होगा ये सब करके उनको संतुष्ट कर दिया और गवनी भवन चरण शरण आई तो मैना जो है उनको शंकर जी को प्रणाम करके घर चले गए अब इसमें देखते हैं जब वर्णन चलता है यहाँ पर तो हिम्बान भी है और ये मैना भी हैं ये भगवान शंकर जी को पार्वती को इनमें दोनों भाव रखते हैं एक तो ऐश्वर्य भाव भी इनमें रखते हैं और माधुरी भाव भी रखते हैं ये पुत्री होकर के आई इसलिए माधुरी भाव है पुत्री में प्रेम जैसे होता है तो वो भी रखते हैं लेकिन उनको ये भी मालूम हो गया कि साधारण पुत्री नहीं है ये पर परमात्मा भगवान शंकर जी हैं और ये उनकी ही शक्ति आदि शक्ति हैं इसलिए उनमें जो है वो ऐश्वर्य भाव भी उनमें आ गया तब दोनों को साथ साथ वर्णन करते हैं प्रेम भी उनका प्रकट होता है माधुर्य भाव के साथ में और जब ऐश्वर्य भाव का स्मरण आता है तो इनको प्रणाम भी कर लेते हैं क्षमा याचना भी कर लेते हैं ये दोनों ही भाव दोनों वर्णन चलते हैं तो जैसे कहते गविनी भवन चरण सिर लाई तो वो महिला जो है उनको प्रणाम करके चरणों में सिर झुका करके चली गई तो ये ऐश्वर्य भाव के कारण लोक रीत न हो तो भी ये जो है वो यहाँ पर चूंक के मन में इनके शंकर जी के पार्वती के प्रति ऐश्वर्य भाव है इसलिए इस प्रकार से कर रहे हैं अब उन्होंने क्या हुआ आप देखो जरिनी उमा बोले तबलीनी अब उसके बाद में मैना का और पार्वती जी का जो प्रेम है उसको वर्णन करते हैं तो मैना के हृदय में पार्वती के प्रेम जैसा है उसका पहले वर्णन करते हैं और फिर पार्वती जी के हृदय में भी मैना के प्रति प्रेम है वो वर्णन करते हैं माने माता और पुत्री इन दोनों के बीच में आपस में किस प्रकार का प्रेम है उसको देखो कहते हैं जननी उमा बोली तबली जननी मैना ने फिर पार्वती को बुलाया और ले उछंग छंग सुंदर से दीनि और वो लेकर के, के मैंने उनको लेकर के गोद में लेकर के हृदय से लगा करके और फिर इस प्रकार से उनसे सीख दी मैंने शिक्षा देने लगी मना चूंकि अब जाने का समय इसलिए है तो जाते जाते समय तक शिक्षा भी देते हैं जब चलने लगते हैं तो दो कार्य करते हैं बड़े लोग हैं छोटे के साथ में उनको आशीर्वाद भी देते हैं और उनको शिक्षा भी देते हैं। ये विधि है ऐसा करते हैं तो आशीर्वाद तो दिए दिए साथ में उनको ये भी बोलते हैं कि देखो तुम ऐसा करना तुम ऐसा करना ये ठीक रहेगा वो ठीक रहे ऐसे कुछ ना कुछ उनको अपने अनुभव की बात बताते जाते हैं शिक्षा भी देते हैं ऐसी माँ जो है उनको माधुरी भाव के साथ में पुत्री समझ करके उनको शिक्षा दे रहे हैं करे सदाशंकर पद पूजा शिक्षा ये कि सदा शंकर जी के चरणों में पूजा करती रहना मन में पूज्य भाव रखना सेवा करती रहना उनकी नारे धर्म पति देवन दूजा स्त्री के लिए पति के चरणों की सेवा करना यही उसके लिए परम धर्म है इस प्रकार से पहली शिक्षा ये की पति के साथ में सा सहयोग के साथ रहें विरोध उत्पन्न न हो अब ये वैसे तो सामान्य सबके लिए यही शिक्षा है लेकिन पार्वती जी के लिए विशेष रूप से क्योंकि महिला के मन में अभी अभी ये बात नारद जी बता करके गए हैं कि ये पहले जन्म में सती थी और इन्होंने भ्रम के कारण से सीता का रूप धारण कर लिया तो एक प्रकार से शंकर जी का परित्याग हो गया और सीता का रूप धारण कर लिया तो वो जो कार्य किया अपराध हो गया तो वो अपराध दोबारा न हो इसलिए सावधान करती रहती है अब शंकर जी के ही चरणों के बराबर पूजा करना उनको भुलााना नहीं और का बचन कहा आंखों में आंसू भर करके मान ये प्रेम का जब उद्रेक होता है तब प्रेम के कारण आंसू भी आ जाते हैं वो भी आ गए और बहुर और लीन कुमारी और उनको पार्वती को मैना ने अपने हृदय से लगा लिया बड़े प्रेम के साथ में हृदय लगा लिया आंखों में आंसू आने लगे विदा के समय की करुणा अब ये करुण रस का वर्णन है साहित्य के अनुसार जो है वो अब इनका जैसे उसमें देखते हैं कर्ण रस जो कर्ण ऋषि शकुंतला को जब विदा करते हैं तब उसमें भी कर्ण ऋषि का और उनके शकुंतला सक, की उनकी विदाई के समय उस समय करुण रस का वर्णन होता है के नाटक में लिखते हैं तो ऐसे ही श्लोक है कर्ण ऋषि ये कहते हैं कि जब एक ऋषि हो करके हमारी दशा इस प्रकार की है पुत्री के वियोग में तब फिर गृहस्थ लोगों की क्या होती होगी उन लोगे लोग तो अपनी पुत्री की विदा करते समय तो बहुत ही दुखी होते होंगे ऐसे करके सोच करके वो अपना दुख प्रकट करते हैं सर तो ये पुत्री की विदाई के समय में करुण रस की स्थिति आती है उसका कवि लोगों ने वर्णन किया है जगह जगह वैसे ही तुलसीदास उसी प्रकार से वर्णन नहीं करते है और फिर कहती माँ कहती कथबिद सृजी नार जग मा पराधीन सपने सुखना ही कहते देखो विधाता ने स्त्री कृष्णा कैसे विचित्र की है वो कभी स्वतंत्र नहीं है सदा ही पराधीन रहती है और पराधीन सपने सुखना नहीं मैंने ये इस प्रकार से उसकी जो है वो दीन दशा का उसका वर्णन किया कि ऐसे करके ये तो ये ये भी करुणा के कारण दुख के कारण से इस प्रकार के भाव उन्होंने प्रकट किए और फिर कहते भाई यदि प्रेम विकल मा तारी इस प्रकार से कहते कहते वो मां जो है प्रेम के कारण बहुत विकल्प हो गयी धीरे यकीन कुछ समय बिचारी <coughs> लेकिन धैर्य धारण किया है समझ करके कि ये तो विवाह का कार्य हो इस समय विदाई हो रही है इस समय इसमें ज्यादा रोना नहीं चाहिए तो आंसू तो बहती है दुखी भी होती है दुख की बात भी बोलती है लेकिन अब ऐसे रो करके रोने लगे और हुआ करके चिल्लाने लगे वो बात नहीं उसको धैर्य धारण करके रोकी रहे इतना नहीं हुआ कि बहुत रोने लगे तो कहते हैं पुण्य पुनी, -पुनी मिले तो प्रतिगही चरणा तो अब अब कहते हैं बार बार जो है वो मैना पार्वती जी से मिलती है बार बार उनको हृदय से लगा लेती है लेकिन ये भी क्या कहते हैं कि प्रतिगही चरना तो अब वो मैना जो है वो माँ जो है वो पुत्री के चरणों में बार बार पड़ती है अब चरणों में पढ़ने का रिवाज नहीं है ये कोई माँ थोड़ी पुत्री को विदा करेगी छाती से लगाएगी हृदय से लगाएगी मिलेगी बेटी की विदा करेगी लेकिन पैरों थोड़े पड़ेगी लेकिन यहाँ मैना ये इसलिए करती हैं कि प्रेम के विभल है एक तो उसके कारण से और दूसरे ये कि उनमें पूज्य भाव भी आ गया है उनको तो जगत जननी दिखाई देती है अभी जगत जननी है ये उनकी विदाई हो रही है इसलिए उनके चरणों में वो पढ़ती है और परम प्रेम में कछ जायरना कहते हैं उस समय उनके हृदय में पार्वती के प्रति बहुत अधिक प्रेम है एक साधारण पुत्री में भी बहुत प्रेम होता है लेकिन जब इनको मालूम हो गया जगत जन्नी हमारे यहाँ पुत्री होकर के आई है अब उसकी विदाई हो रही है तो उसके कारण तो उनके हृदय में बहुत ही प्रेम परम प्रेम इसलिए कहता है साधारण प्रेम की बात नहीं परम प्रेम कछु जाय वर्ण जिसका वर्णन नहीं करते ऐसा प्रेम आ गया सब नारियण मिली भेंट भवानी अब उसके बाद वहाँ बहुत सी स्त्रियां थी नगर की आई हुई थी और और जितनी भी स्त्रियाँ थी उन सबसे पार्वती जी सबसे मिली सबसे मिलकर के उनसे भेंट किया उनसे मिली और मिलकर के चलती हैं तो जाए जनपुर लपटानी उन सबसे मिलने के बाद माता से फिर मिली पार्वती जी मैंने देखो नियम इस प्रकार का है पुत्रियाँ प्राय समझदार पुत्रियाँ इसी प्रकार से करती हैं मिलती सबसे है लेकिन माँ से बार बार मिलती ज्यादा प्रेम माँ का ही है इसलिए उसको प्रकट करने के लिए मां को संतोष करने के लिए बार बार उनके साथ में इस प्रकार से मिलती है जननी बहुर मिल चली उचित अशीष सब काहू दई वहा मां से मिलकर के तब वो चलती हैं सब लोग आशीर्वाद सभी देते जहाँ जहां जितनी उनसे मिली जितनी महिलाएं इतनी स्त्रियां थीं उन सबसे पार्वती मिलती है तो सब लोग उनको आशीर्वाद देते मंगल कामना करते हैं ये तो सभी लोग करते हैं माँ ने भी इसी प्रकार से मंगल कामना की आशीर्वाद भी दिया जब वो चलने लगती हैं, तो उनकी सखिया उनको ले जाती है वहां से माता से लेकर के शंकर जी जहाँ हैं, उस ओर ले जाती है जब वो जाने लगती हैं, तो बार बार घूम घूम करके माता की तरफ देखती रहती है फिर फिर भी लोग मातन तब सखी लय से उत जब सखिया शंकर उनको पार्वती जी को ले जाती है अब पार्वती स्वयं शंकर तो जी की तरफ चल नहीं देंगे वो तो मिलती रहती हैं, मां से मिलती रहती हैं, स्त्रियों से मिलती रहती हैं, लेकिन विलम्ब होते देख करके जो अन्य सख्तियां उनकी है पार्वती की वही उनको वहां से ले करके हटा करके फिर जहा शंकर और जहां बराती हैं, वहां पर उनको ले जा करके उनके साथ करके बरात के साथ उनको विदा करने का काम उनकी शक्तियां करती है तो उस समय जब जब पार्वती चलने लगती है तो बरबस होकर के जाना तो पड़ता है लेकिन माता की तरफ बार बार पीछे देखती रहती है ये इस प्रकार का ये जो वर्णन है ये है पार्वती का प्रेम माता के प्रति वो प्रदर्शन किया माने पुत्री के मन में माँ के प्रति जो प्रेम होता है उसका बरनन। तो जाचक सकल संतोष शंकर उमा सहित तो भवन चले अब जब पार्वती जी पहुँच गयी वहाँ तो शंकर जी महा से अब भवन चले की मैंने वहां से विदाई करके अब कैलाश पर्वत की तरफ अपने भवन की तरफ वहाँ चलते हैं, विदाई होती है लेकिन विदा होते समय क्या होता है कि अब शंकर की याचक लोग जितने हैं, उनको दान देते हैं उनको दाइज में जो कुछ बहुत सा सामान मिला तो याचक लोग जो आते हैं उनको जहाँ जिसको देखते हैं और जिसको जैसी आवश्यकता दिखाई देती है वो वस्तु तो उनको सबको बांटते जाते है तब देखो ये भी है, याचकों को या परिचारिकों को जिनके जहां इस प्रकार से देते हुए ऐसे नहीं कि कहीं किसी को दे ही नहीं रहे अब वो मांग बहुत रहे हैं देने वाला दे नहीं रहा है मूल भाव कर रहा है ऐसे करके नहीं शंकर जी जिसने जो मांगा उसको सब पूरा देते चले जाते और देते हुए जा करके जाते जाचक सकल संतोष कर माने जब उनको इतना मिल गया कि संतोष हाँ हाँ बहुत दिया आपने बहुत दिया ऐसे करके जब उन्होंने बोल दिया तब शंकर जी उमा सहित भ्रमण चले इस प्रकार से चले सब अमर हर्ष सुमन बरसे अब अमर मन देवता लोग सब देवता लोग प्रकार से विवाह संपन्न हो गया पार्वती शंकर जी के साथ में आप कैलाश पर्वत की ओर जा रही हैं ये देखकर के सब देवता लोग प्रसन्न हो गए सारा कार्य संपन्न हो गया देवता इसी बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि, कि किसी प्रकार से शंकर जी का पार्वती से विवाह हो जाए तो कार्य सिद्ध हो जाए सब प्रसन्न हो जाए सुमन बरस फूलों की वर्षा करते हैं निशान नव बाजे भले अब बाजे निशान के मन बाजे आकाश में खूब बाजे सुंदर बाजे बजने लगे धमाधम बाजे बजने लगे के बरसात होने लगी बाजे बजने लगे बरात की विदा होने लगी चले संग हिमवंत तब पहुंचावन अति हेतु अब उसके बाद स्त्रियां तो रह गई घर पर अब हिमान जो है उनको बरातियों को विदा करने के लिए उनके साथ साथ चलते है। अब यहां हैं अब यहाँ संक्षेप में ये सब वर्णन जितने यहाँ पर शंकर जी की बरात के इनके सबके संक्षेप में है इन सब विस्तार जनकपुरी में है भगवान राम और सीता जी के जब विवाह होता है तब इनको बहुत विस्तार है वहां पर भी जनक जी इनको विदा करने के लिए बरातियों को विदा करने के लिए बहुत दूर तक नगर के बाहर तक जाते हैं फिर वहां से वह सब उनको वापस लौटालते हैं आगे बराती लोग रुक जाते हैं आगे बढ़ते नहीं हैं फिर उनको जनक जी को वापस करते हैं तो जनक जी फिर दशरथ जी से मिलते हैं राम से मिलते हैं सब भाइयों से मिलते हैं इस प्रकार से भगवान राम उनको फिर समझाते भी है तो ये सब विस्तार से इतना वर्णन है तो वैसे यहाँ पर अब कहते हैं कि ये हिम, हिमांचल जो वो इनको बरातियों को विदा करने के लिए चलते संग चले हिमवंत तो तब हाँ, हिमांत उनके साथ चलते पहुँचाने पहुंचा के लिए अति हेतु हेतु मने प्रेम अति हेतु माने बड़े प्रेम से बड़े प्रेम से उनको पहुंचाने के लिए उनके साथ साथ चल विविध भांति पर कर विदा कीतु और पहुंचाने तो जा के लिए बहुत दूर तक ले गए उनको नगर के बाहर तक पहुंचाने के लिए गए फिर वहां पर शंकर जी ने उन्होंने उनको समझा बुझा करके हिमबान को वापस किया कि अब आप कहाँ तक हमारे साथ चलोगे अब आप जाओ तो उनको शंकर जी ने हिमबान को विदा किया हिमांचल शंकर जी को विदा करने के लिए नगर के बाहर तक आए और फिर शंकर जी ने हिमबान को विदा किये तो हिमान अपने घर लौट अब बराती लोग फिर आगे बरात लौट करके कैलाश के पर्वत पर जाती है तो बरात उधर जाने लगती है और हिमान लौट करके इधर आते हैं अब देखो अभी यहाँ दोनों जगह की अभी विदाई की सब व्यवस्था है दोनों ओर पहले बरात जब आ, आने को थी तो दोनों तरफ सब निमंत्रण गए सब लोग इकट्ठे हुए आए अब सबके सब जो है जहा जहाँ जा रहे हैं उनकी सबकी विदा हो रही है था स्थान अपने अपने घर सब जाने की तैयारी होती है तो तुरंत भवन आए गिरिराई सकल सहल सर लिये बुलाइए आदर दान बिना सब करे विदा की ना जब अम्भु कैलास ही के आए सुर सब निज निज लोक सिधाए जगत महात् पितु समवानी सिंह सिंगार न कहूं बखानी विधि भोग बिलासा गणन समेत बसही कैलासा हरे गिरिजा बिहार नितनयऊ विधि विपुल काली चल गय तब जन्म उषट बदन कुमारा तारक यसुरर जारा आगम निगम प्रसेद पुराणा शनमुख जन्म सकल जगजाना जगजान शन मुख जन्म कर्म, कर्म प्रताप पुरुषार महा ते हेतु मैं बृखकेतु सुधकर चरित संक्षेप कहा उमा शब विवाह जे नर नारी कह गावी कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावी चलत सिंधु गिरिजार मन वेद न पावि पारो वरण तुलसीदास किमति मत मंदर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय कुय सब संतन की जय अब जब शंकर जी ने हिमांचल को विदा कर दिया तब तो वो लौट करके अपने घर पर आए तो वहाँ क्या करते हैं कि तुरंत तो भवन आए गिर लौट करके घर आ गए तो सकल सैल सर लिए बुलाई तो जितने उन्होंने पहले पर्वतों को नदियों को तालाबों को समुद्रों को जिन जिन को सबको निमंत्रण दिया था बुलाए थे सब आए थे ठहरे हुए थे उन सबको उन्होंने बुलाया और आदर दान बहुमाना अब उन्होंने उनको सब बड़ा आदर सम्मान किया उनकी प्रशंसा की आप सब लोग आ गए यहाँ बड़ी शोभा रही आप लोगों से बड़ी सहायता मिली बड़ी कृपा की आप लोगों ने इस प्रकार से उनसे बड़ी विम्रता पूर्वक वो हिमांचल सब उन लोगो से बोले जो उनके रिश्तेदार जितने लोग सब बुलाये थे आए थे उनको भेंट भी दिए बहुत से दान दिया कि मैंने यार दान के मैंने भेंट उनको बहुत से सामने दिए और बड़ी विनम्रता की सम्मान किया उनका और सबकर विदा की हिमबाना इस प्रकार से हिमबान ने सबको विदा किया तब देखो नियम इस प्रकार का देखने को मिला कि पहले बरात की विदा हो तब बारात के बाद फिर ये जो लड़की के यहाँ जितने रिश्तेदार आए हैं जनाती कहलाते हैं उनकी विदा बाद में होनी चाहिए और ये किस प्रकार से विदा होनी चाहिए उसका विधान इस प्रकार यहाँ पर है पहले भी इसी प्रकार से होता रहा है लेकिन अभी फिलहाल थोड़े दिनों से इसमें भी व्यवधान पड़ने लगा अब कहते हैं कि जनातियों में से लड़की के यहाँ के रिश्तेदार आते हैं तो आए बारात विदा होगी बाद में वो आए खड़े खड़े आए खड़े खड़े भाग गए कोई आता है तो अपना व्यवहार देने आया व्यवहार दिया और भागा इस प्रकार की जो व्यवस्था हो गई तो ये है एक हिसाब से विचार करें तो ये अपमानजनक अपमान, अपमान किसकी बरातियों का अपमान बराती अभी गए नहीं और जनाती उनके पहली पहले पहले भाग खड़े हुए तो वो ऐसा दिखाते हैं कि तुम सब लोग तो जितने आए हो बड़े तुच्छ हो दरिद्री हो हम इतने धनीमान और बड़े इतने कामों में व्यस्त रहने वाले है की हम आकर के इतना फुर्सत हमको नहीं है की तुम्हारे बीच में इतनी देर तक हम बैठे जब तक की बराती है ये उसके पीछे भाव इस प्रकार का तो ये निर्लजता की बातें हैं और उनको ये समझ में नहीं आता कि हम किस प्रकार से अपमान कर रहे हैं और दूसरे लोग भी उनको कहते हैं, हाँ हाँ आपने बहुत बड़ी कृपा की आप आ गए दो मिनट के आगे आ, आ गए आपके इसीलिए हम कृतार्थ हो गए बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है धन्यवाद है धन्यवाद है आदराय ये ऐसे तरीके नहीं है ये उसके पीछे भावना जैसी होनी चाहिए शुद्ध भावना प्रेम भावना जैसा अनुशासन जैसा संयम इस प्रकार से होना चाहिए उसको देखें अब यहां इसीलिए बता दिया वर्णन कर दिया इसी प्रकार से पहले बरातियों को पहले उनकी विदा होनी चाहिए जब बराती चले जाएं, तब चल जनाती जाएं। जाती आवे तो उतनी देर तक के लिए आवे जब तक कि बरात बिताना हो बारत के आने के पहले आना चाहिए और बरात के जाने के बाद जाना चाहिए तो फिर उन्होंने हिमांचल ने उनको बिता किया सब लोग फिर गए अब बरातियों का क्या है अब बराती लोगों की भी गड़बड़ झाला सुन रो अब यहाँ तो ये यह है कि नियम क्या है कि शंकर जी की बरात चलती है तो जितने देवताओं के साथ में थे ब्रह्मा जी विष्णु भगवान दिक्पाल लोग और, और से देवता इंद्रादी देवता सब लोग शंकर जी के साथ कैलाश पर्वत जाते है तो कहते हैं जबन शंभ है कैलाश ही आये सुर सब निज निज लोग सुधाये अब जब कैलाश पर्वत पर शंकर जी पहुंच गए तब देवता लोग फिर वहां से विदा होकर के शंकर जी के यहां से गए अब यहां पर ये भी बरातियों ने भी ऐसा नहीं किया कि बारात विदा हो रही है तब तो बरातियों ने कहा कि अच्छा विदा हो रही है तो आप लोग तो अपने घर जाइए और हम भी यहीं से सीधा हमारा घर पड़ेगा तो हम आ जा रहे बराती लोग भी बरात को छोड़ करके अपने घर भागने लगते हैं। बराती लोग बरात में आए और बस कहे हम काये के लिए आए अगवानी कराने के लिए आये आई अगवानी कराई और खाया और बरात विदा होगी बाद में वो पहली विदा होगी और जब तक बरात विदा हो तब देखे कि दो चार लोग रह गए बाकी सब के साथ चले गए यह सब व्यवस्था जो है ये है अति भौतिक वादिता का लक्षण है जिसमें कि सामाजिकता और प्रेम भाव उच्छिन्न हो गया समाप्त हो गया उसको मानता नहीं रह गई प्रधानता हो गई धन की भौतिकवादिता की लोगों के भौतिक समृद्धि की प्रधानता होगी वे अपना अपना अहंकार दिखावेंगे कि हम बहुत पैसे वाले हम अब नहीं टिक सकते हम नहीं साथ में हो सकते हम तो आप चले अब आप चले जाना तो ये धन संपत्ति, सम्पत्ति भौतिकवाद लोगों का अनादर करती है जितना जितना भौतिकवाद बढ़ता जाता है उतना उतना समाज में विघटन होता जाता है और अनादर का भाव बढ़ता जाता है एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव नहीं भौतिकवाद न हो जैसे पूर्व काल में भौतिकता की उतनी प्रधानता समाज में नहीं थी उस समय परिवार में भी छोटे बड़े सब थे मालिक भी होते थे नौकर भी होते थे लेकिन वहां उनके बीच में भौतिकवादिता न होने के कारण से प्रेम भाव था एक दूसरे के पास सहयोग था और ऐसे एक साथ में रहते जैसे से अपने ही परिवार के सब लोग हों इसी प्रकार से कर्मचारी इत्यागे रहते थे लेकिन जैसे जैसे भौतिकता बढ़ी तैसे तैसे मालिक ने और कर्मचारियों के बीच में इतनी दरार हो गई कि उनके बीच में प्रेम नाम की कोई बात ही नहीं रही। उनको बस ये हो गया कि इनसे काम लो लात मारो भगा, बस काम करते समय भी गाली गलौज करो उनको डंडा दिखाओ नुकसान उनको इस प्रकार से करो तो ये ये भाव जो है भौतिक के कारण से आ कारखानों में कर्मचारियों के बीच में देखो तो बस इसी प्रकार के झगड़े झगड़े बहु ये भौतिकवाद की प्रधानता के, के कारण से इस प्रकार की बात तो ये देखते हैं कि यह है, मुख्य रूप से जैसे आप यहाँ देखते हैं सावधानी पूर्वक शास्त्रों को देखें, तो इस शास्त्र जो है भौतिकवादी सभ्यता को का उच्छेद कर उसके स्थान पर आध्यात्मिक सभ्यता जो धार्मिक सभ्यता है उसको प्रतिस्थापित करना चाहते हैं उसी में लोगों के जीवन का रस है सुख है कल्याण है शांति उसी में है भौतिक बाधिता में चाहे जितना धन हो जाए व्यक्ति समझे कि हम बहुत धन के कारण सुखी हैं, लेकिन बिना प्रेम और सहयोग के वो सुख कुछ भी नहीं है। बैर भाव बढ़े धन जितना बढ़ता जाता उतना ही वैर भाव बढ़ता जाता है वैर भाव बढ़ता जाता है तो उसमें कौन सा सुख है फिर हर समय भय है हर समय चिंता है हर समय झगड़ा फिसाद है तो ये सुख के लक्षण तो नहीं है इसलिए जो है ये है भौतिकवादी सभ्यता के स्थान में ये जैसी भारतीय प्राचीन काल की संस्कृति आध्यात्मिक संस्कृति भारतवर्ष की रही उस आध्यात्मिक संस्कृति इन्हीं शास्त्रों के आधार पर है इन शास्त्रों का जो अध्ययन करेगा वो तो आध्यात्मिक संस्कृति का उसे बोध होगा और उसे जीवन में लाने की कोशिश भी करेगा लेकिन जो समाज इन शास्त्रों का अवलोकन नहीं करेगा पढ़ेगा नहीं ध्यान नहीं देगा इनके ऊपर और भारतीय संस्कृत का वास्तविक स्वरूप क्या है उसे समझ में नहीं आएगा वो तो जो समाज में होता जा रहा है जिस प्रकार का तो अन्य लोग क्या करते हैं कि भाई आजकल का जमाना तो ऐसा ही है आजकल तो सब लोग ऐसे ही करते हैं जैसे लोग करते जाते हैं बस उन्हीं के साथ मिल गए अपने आप भी वैसे ही करने लगे कि भाई तुम ऐसा क्यों करते सब लोग ऐसे ही करते हम भी ऐसे कर तो ये सब लोग ऐसे ही करते हैं उस प्रकार से करते जाना ये भीडिया धसान बात है <स्थ> जैसे एक कहावत अपने यहां है भीडिया धसान के माने एक भेड़ अगर कहीं कुए में गिरे तो सब भेड़े उसके पीछे घुस्ती चली जाएंगे यानी सब कोई भी भेड़ ये नहीं देखेगी कि आगे की भीड़ जो है वो कुएं में जा रही है सड़क में जा रही है इसी प्रकार से ये देखेंगे समाज कुएं में गिर रहा है बुराइयों की तरफ जा रहा है कि भलाइयों की तरफ जा रहा है ये नहीं देखेंगे बस जा रहा है बस उसी पीछे चलो बस वो इस प्रकार ये भेड़ है बुद्धिहीन अनुसरण समाज का जो है ये है ये हानिकारक है तो ये करें भी अब ये जगत ये का ही आए सुर सब करे सुरजे लोग सिदाए तो शंकर जी ने भी वहाँ पर सब देवताओं को विदा की तो ब्रह्मा विष्णु महेश सब देवता लोग चले गए इंदिरा सब देवता चले गए वहाँ सबकी अपनी अपनी वहाँ से विदा हुई अब जब वहाँ से विदा हो गई तो अब उसके बाद देखते है की फिर वहाँ पर शंकर जी कैलाश पर्वत वास करते हैं तो उसके बाद फिर स्वामी कार्तिकेय का कुछ दिनों के बाद में स्वामी कार्तिकी का जन्म होता है उसका संक्षेप में वर्णन कर देते हैं कि जगत मात पिता सम्भवानी अब ये बात तो याद रखो कि शंकर जी और पार्वती जी क्या हैं सारे जगत के माता पिता हैं परम ब्रम परमात्मा है कोई संसारी स्त्री पुरुष तो है नहीं है ये अब ये सब दोनों साथ विवाह का वर्णन जरूर कर दिया तो उससे विवाह के बाद का ऐसा दिखाई देगा की विवाह के बाद जैसे श्रृंगारिक भावनाए कार्य होते है उस प्रकार से हुए तो मान लो हुए भी लेकिन ये आध्यात्मिक रूप उसका ध्यान में रखें और उसको ऐसे स्मरण करें समझें जैसे कि सारे जगत के माता पिता हों परमात्मा है उनका रूप जिस प्रकार से होना चाहिए उसको समझे तुलसीदास वैसे ही याद करते हैं कि जगत मात पितु संभ भवानी तेह श्रृंगार न बखानी उनके श्रृंगार का हम विस्तार सहित वर्णन नहीं करते विस्तार सहित वर्णन नहीं करते इसी में वर्णन हो गया इतनी ही बात है। अब देखो ये कुशलता कहने का तरीका ये है श्रृंगार का वर्णन लेकिन कालिदास भारतीय संस्कृत की रक्षा करने वाले जरूर हैं तो सांस्कृतिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने भगवान शंकर जी को और पार्वती जी को निरा परमात्मा नहीं माना उनको जैसे एक संस्कार युक्त पुरुष होने चाहिए संसार के उस प्रकार से उनका वर्णन कर दिया कुमार संभव में ये शंकर जी है और पार्वती जी हैं ये उनके जैसे महाकाव्य के नायक नायिका होते हैं इस प्रकार तो उनका बड़ी आदर्श चरित्रों का उनका वर्णन किया और फिर उनके पुत्र जो हुए स्वामी कार्तिकेय उनका संभव मैंने उत्पन्न होना कुमार संभव मैंने स्वामी कार्तिक को कुमार भी कहते हैं तुलसीदास भी आगे उनको कुमार शब्द का प्रयोग करते हैं उनके लिए इनमें देवताओं में कुमार किसको कहते हैं हा? इन्हीं को स्वामी कार्तिक को कहते हैं अब जब चार कुमारों की बात आवे तब सनत कुमार की बात आती वो भी कुमार कहलाते हैं लेकिन उनके साथ सनत जोड़ते हैं सनत कुमार चार कुमार है और एक जो है ये ये जो है शंकर जी के पुत्र जो है वो शाम कार्तिके हैं ये भी कुमार है तो इस तरह से इनका जो है ये है कुमार संभव में कुमार संभव कुमार की उत्पत्ति मानषानंद की उत्पत्ति उनका जन्म और उनके कार्य तो नाम तो कुमार संभव करके है लेकिन शंकर जी पार्वती का भी बड़ा सुंदर चरित्रण किया है और श्रृंगार का भी वर्णन तुलसी वहाँ का वहा कालीदास को श्रृंगार वर्णन करने के लिए अवसर वहाँ मिल गया शंकर जी पार्वती जी की कथा में तो तुलसीदास जी कहते नहीं नहीं हम उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करते क्यों जगत माता पिता हैं वैसा हम जैसे कालिदास ने किया नहीं करेंगे तो करें विविध विविध भोग विलासा ये उनके श्रृंगार का ही वर्णन है नाना प्रकार से भोग विलास बहुत दिन गन्न समेत बसें कैलासा और जी के गण है वो है कैलाश पर्वत है कैलाश पर्वत में उनका निवास स्थान है उनके आसपास जितनी बस्ती है शंकर जी के गणास करते हैं वो सब के सब उनके साथ में शंकर जी रह रहे हैं हरिगिर जा बिहार नित्य नये इस प्रकार से शंकर जी और पार्वती जी का नित्य बिहार होता रहा ये विध विपुल काल चले गये इस प्रकार से बहुत समय व्यतीत हो गया प्राणों कहीं लिखा एक वर्ष हो गए कहीं लिखा हजार वर्ष हो गए मैंने इस प्रकार से बहुत काल तक इस प्रकार से ये समय व्यतीत हुआ तब कहते हैं तब जन्मेट बदन कुमारा तब षठ कुमार शठ के माने शनानंद पैदा हुए जिनके छह मुख छिके भी उनका नाम है मोर जिनका की वाहन है छह जिनके सिर हैं वो उनको शठ उनकी उत्पत्ति हुई उनको कुमार भी कहते हैं इसलिए वे कुमार उनकी उत्पत्ति हुई और तारक असुर समर जी मारा और फिर उन्होंने जिसलिए जन्म हुआ था इनका तारका को मारने के लिए वो फिर तारक से उस असुर से इनका युद्ध हुआ और वो फिर मारा भी गया <coughs> ये तारक असुर से युद्ध कैसे हुआ <coughs> इसका तो राशि ने विस्तार से वर्णन नहीं किया <coughs> कहते हैं ये तो सारा संसार जानता है कि आगम निगम प्रसिद्ध पुराना और सन्मुख जन्म सकल जग जाना सारा संसार जानता है कि किस प्रकार कथा इसलिए विस्तार सहित तो उन्होंने वर्णन नहीं किया अब ये जब उत्पन्न हुए कुमार उत्पन्न हुए तो जबकि बिल्कुल शिशु रूप में ही थे इनकी आयु ज्यादा नहीं थी दस दिन ही थी तभी देवता लोग आकर के इनसे प्रार्थना करने लगे भगवान ये है तारक असुर जो है वो हमारा बहुत पीड़ा हमको पहुँचाता और बहुत काल हो गया है तो ये शंकर जी के विवाह होने में बहुत समय लग गए और विवाह होने के बाद बहुत समय लग गया तब तक तारक जो है वो इन देवताओं को पीड़ित करता रहा और उसके बाद फिर जब ये जन्म हुआ तब ये भी वरदान उसका था कि कोई शिष्य भले ही हमको मार दे और कोई न मार पाए। तो शिष्य में ही उसी समय जबकि यह प्रसुतिका ग्रह में थे तभी उसी समय देवता लोग पहुंच गए और लेकर के उनको युद्ध करने के लिए कहा उनको तो ये फिर स्वाम कार्क के ददा इत्यादि लेकर के उसी अवस्था में लोग तो मारने के लिए जाते है दोनों के सामने युद्ध हुआ <coughs> इंद्र ने अपनी सारी सेना इनको दे दी कुमार को शन स्वामी कार्तिकी को इस स्वाम, उन सेना की ये सेनापति बने और उस सब सेना को लेकर के तारक कसुर को ललकारा और उससे युद्ध हुआ इनको सेनानी भी कहते हैं स्वामी कार्तिकी को क्यों, क्योंकि ये इंद्र की जो सेना थी उसकी सेनापति बनकर के और फिर तारक से उन्होंने युद्ध किया था इसलिए अनेक नाम इनके पर्यायवाची नाम मिलते हैं तो सेनानी नाम भी है फिर इन दोनों का युद्ध हुआ आपस में इनका जो है तारक असुर का और शन जो कुमार है इनके दोनों का युद्ध हुआ युद्ध में उसने तारक ने इनके ऊपर प्रहार किया आक्रमण किया तमाम देवताओं के ऊपर आक्रमण किया तो देवता लोग तो घायल होने लगे पीड़ित होने लगे हाहाकार करने लगे भागने लगे लेकिन उसने तारक ने जब इनके ऊपर स्वामी कार्तिके तो के ऊपर अपना गढ़ा चलाई अस्त्र इनके चलाये तो इनके ऊपर जरा भी उसका प्रभाव नहीं हुआ फिर उसने प्रहार किया कुछ इनके ऊपर फिर प्रभाव नहीं हुआ तब तारक समझ गया कि हमें जो बरदान था कि एक शिशु बालक हमको मारेगा उसको वो उसको छोड़कर कोई मार सकता है तब ये जरा सा बालक है, इसके ऊपर हमारी गदा का प्रहार इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा इसके माने ये अब हमको जरूर मार डालेगा ऐसा निश्चय करके फिर वो प्राण देने की तैयारी करके उनके साथ भयंकर युद्ध करने लगा कुमार ने भी आक्रमण किया उनके ऊपर अपने अस्त्र शस्त्र बहुत चलाए और वो तारक जो है वो उनको अपने को बचाव करता रहा कोशिश करता रहा कि बच जाए फिर युद्ध होता रहा फिर दोनों में आपस में द्वंदयुद्ध हुआ द्वंद्व में फिर कुमार ने गदा प्रहार के द्वारा तारक को मार दिया और उसको उसका जीवन समाप्त हो गया इस प्रकार से यह है तारक असुर और स्वामी कार्तिकेय के दोनों का युद्ध हुआ लेकिन ये आप जानते हैं कि जितनी कथा जो है ये पौराणिक कथा फेबिल की तरह जैसे बच्चों की कहानियां हो उस तरह की कहानी है उसी प्रकार का वर्णन है कि एक बच्चा जरा सा दस दिन का बच्चा एक असुर को बड़ा भयंकर आज हजारों वर्ष जिसकी आयु हो गई हो उसके साथ युद्ध करे और उसको मार दे असंभव दिखाई देता है लेकिन जब प्रतीक देखते है कि ये किस प्रकार की कथा प्रतीकात्मक किस प्रकार से सिम्बल्सके क्या है तब तो मालूम होता है कि ये तारक मानो अहंकार है और ये स्वाम कार्तिके जो है वो हो एक सरल अवस्था व्यक्ति की है सहज भाव है माने शिष्य के माने जिस शिष्य में अहंकार नहीं होता शिष्य में किसी प्रकार का और भी मानसिक विकार उसमें नहीं होते सामान्य रूप से सहज भाव में होता है उस प्रकार का वो भाव जो व्यक्ति में जब आवे तब अहंकार मिटे नई व्यक्तियों का अहंकार जो है वो मिटाई नहीं मिटता ने तमाम जितने थे, उन सब सुरों के ऊपर आक्रमण किया वो मर गए इसके माने ये है कि व्यक्ति में और भी जितने भी गुण होते हैं शक्तियां होती हैं, वो सब व्यक्ति अपने अहंकार को नष्ट करने के लिए प्रयोग करे तो उनके द्वारा अपना अहंकार नाश नहीं कर सकता करके देख ले अपना ही अहंकार को मिटाना चाहे कोई व्यक्ति तो अपनी कोई हजार युक्तियां लगाएगा तो भी अपना अहंकार मिटा नहीं पाएगा लेकिन अहंकार मिटने का उपाय क्या है कि जब शंकर जी का पुत्र हो तब वह अहंकार को मिटा मिटावे शंकर जी का पुत्र क्या है शंकर जी क्या है ये तुलसीदास तो जी पहले से बताते आ रहे हैं शंकर जी परमात्मा का विश्वास है पार्वती जी क्या है श्रद्धा है श्रद्धा के मने जब शास्त्र का अध्ययन श्रद्धा पूर्वक करे गुरु के वचनों को श्रद्धा पूर्वक सुने और जब तब ये हुई उसकी श्रद्धा श्रद्धा के कारण वो गुरु शास्त्र के निकट जाएगा <स्था> जब शास्त्र के निकट जाएगा शास्त्र का श्रोवण करेगा तो परमात्मा का ज्ञान होगा जब परमात्मा का ज्ञान होगा तो परमात्मा में विश्वास उत्पन्न होगा जब परमात्मा में विश्वास उत्पन्न होगा तो उससे जो वृत्ति उत्पन्न होगी वो वृत्ति अहंकार को मिटाएगी। अन्य अहंकार को मिटाने का कोई दूसरा उपाय नहीं है <स्था> इसलिए इस कथा को अब आगे देखकर कहेंगे ये याज्ञवल्क जो है ये भरद्वाज को ये कथा सुना रहे हैं तो कहते हैं कि भगवान राम की कथा तो सुनने का वो व्यक्ति अधिकारी है जो अहंकार रहित हो शंकर जी की जिसने कथा सुनी हो और जिसके की परमात्मा में विश्वास आ गया हो और उसके हृदय में स्वामी कार्तिकी के समान वो गुण आ गया हो जिसके की कारण से व्यक्ति जो वो हो अहकार के अपने आप को मिटा ले ऐसा निरहंकार व्यक्ति ही भगवान राम की और सीता जी की कथा सुनेगा तब तो उसे समझ में आएगी और उसमें प्रेम भी होगा उसका तो क्रम इस प्रकार से आध्यात्मिक क्रम इस प्रकार से चलता है तो इस कथा को यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि तारक असुर क्या मारा गया ये इस पर एक प्रकार से जो है ये है अहंकार मारा गया इसको तारक के माने इस प्रकार से जो व्यक्ति तारक असुर को मार देगा वो तर जाएगा माने वो व्यक्ति अहंकार के माने व्यक्ति जब तक यहाँ पर है और जहाँ अहंकार मरा तथर् आत्मभाव में ही है ये भौतिकता की सीमा को लंग जाने के लिए पार कर जाने के लिए अहंकार का विनाश पर्याप्त है वो उसके पार निकल गया अब उसके बाद क्या जरूरत है अब जरूरत है अविद्या का नाश अपना स्वरूप हमें प्राप्त हो गया है इसका बोध हो जाना चाहिए परमात्मा के गोद में हम पहुंच गए हैं इसका ज्ञान जागृत हो जाना चाहिए बस इसके लिए कथा भगवान राम की है। भगवान राम और सीता की कथा क्या है आत्मबुद्ध परमात्मबुद्ध की कथा है इसलिए वो आगे की कथा है ग्रह उची कथा है उसके प्रारंभिक कथा जो शंकर जी पार्वती जी की कथा है श्रद्धा विश्वास की कथा अहंकार के विनाश की कथा भगवान राम क्या करते हैं वो भी असुर को मारते हैं लेकिन किस असुर को मारते हैं मोह रूपी रावण को मारते हैं रावण मारा जाता है रावण मोह है मोह के माने अविद्या का नाश हो जाता है तो भगवान राम की कथा मोह का नाश कराने वाली है मोह के नष्ट होने के पहले अहंकार पहले नष्ट होना चाहिए अहंकार के नाश की कथा शंकर पार्वती जी की कथा है अब वैसे किसी को अहंकार क्या है और इसका नाश करना चाहिए अज्ञान क्या है वो कैसा अब इनका वर्णन करने लगे तो लोगों को नीरस लगने लगे अरे क्या बातें करते हैं उपदेश तो की इस प्रकार की बातें करते हैं उनको सरस बनाने के लिए ये पौराणिक कथा रची गई शंकर जी पार्वती जी का विवाह हुआ तब कथा सुन सुनकर खूब अच्छा लगता है कि देखो कैसी अच्छी विदा हो रही है देखो कैसे अच्छे रहे हैं कैसे कर्मरस आ रहा है बहुत सुंदर सुंदर लगता है खूब ध्यान से सुनते हैं खूब समझने की कोशिश करते हैं तो ये सब कथाएं इसलिए कही जाती हैं जिससे कि वो आकर्षक बने और लोग तात्पर्य को समझने के लिए ध्यान दें तो इस प्रकार की कथा पूरी हुई तो कहते हैं जग जान सनमुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ महा सारा संसार जानता है कि तारक को मारने के लिए सन्मुख स्वामी कार्तिकी का जन्म हुआ और उन्होंने उनको उन्हों तारक को मारने के लिए बड़ा पुरुषार्थ किया और वो बड़े प्रतापी हुए तेजस्वी हुए ये सब कथा सारा संसार जानता है तु सूत कर चरित संक्षेप में ही कहा इसलिए मैंने वृक्ष जी के पुत्र की कथा संक्षेप में ही कही वृक्ष क्यों कहा वृक्ष केतु के माने है जो धर्म की ध्वजा धारण करने वाले हैं मैंने शंकर जी को यहाँ इस भाव में लिया कि जब तक के व्यक्ति धर्म का आचरण नहीं करेगा तब तक उसे परमार्थ की प्राप्ति नहीं होगी इसलिए धर्म का आचरण करने पर व्यक्ति में बैराग्य आता है और वैराग्य से अहंकार की विनाश होता है और उसके बाद फिर परमार्थी की सिद्धि होती है इसलिए ये कथा जो है अभी शंकर जी की कथा जो है अब धर्म की कथा और वैराग्य तक हाँ। की कथा है यहाँ आगे जब भगवान राम की कथा होगी तो उसके आगे की कथा है इस प्रकार से क्रम आगे बढ़ेगा इसलिए कहते हैं कि ये उमा शंभु विवाह जय नर नार्य कहा वहीं अब लौकिक उसका लाभ भी बताते हैं कि देखो ये कथाएं जो है कथाओं के प्रयोजन दोनों ज्ञानी लोगों के लिए तो ये कथा ज्ञान देने वाली है अंकार को मिटाने वाली है <स्थाँगा> लेकिन जो संसारी व्यक्ति हैं और जो अपने संसार में ही लिप्त हैं, उनके लिए तो मंगल चाहिए उनके लिए तो ये चाहिए कि उनके विवाह शादियाँ खूब अच्छे अच्छी हों उनके पुत्रादि उत्पन्न हों उनके घरबार खूब जो है समृद्ध रहें संसारी व्यक्ति तो यही चाहेंगे तो उन लोगों के लिए भी कथा कल्याणकारी है वो कैसे कल्याणकारी है कहते कल्याण कार्य विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही कहते हैं जो इस कथा को गाएंगे कहेंगे सुनेंगे उनके जो वो हो, और जी इस प्रकार के जैसे विवाह इत्यादि कार्य होते हैं उन सब कार्यों में उनको बड़ी सफलता प्राप्त होगी और सब प्रकार से मंगल पूर्वक संपन्न हो जाएंगे, कोई बाधाएं उनके नहीं पड़ेंगी इस प्रकार सर्वदा सुख पाव ही और सदा सुखी रहेंगे संसार में तो ये लौकिक फल हो गया तो इन कथाओं का और का दोनों प्रकार का फल है लौकिक फल भी है और पारमार्थिक फल भी है परमार्थिक फल बता दिया कि जो लोग परमार्थ के परमात्मा के प्रेमी हैं उनके लिए परमार्थ फल भी है और जो लोग संसार में अपने संसारी जीवन जी रहे हैं तो उनको सांसारिक फल भी इस कथा से प्राप्त हो जाता है तुलसीदास तो ने रामायण के पहले पार्वती मंगल रचना पहले की थी शंकर जी पार्वती जी के विवाह का जो वर्णन किया उस पुस्तक का नाम है पार्वती मंगल और मंगल नाम इसीलिए रखा कि पार्वती जी के विवाह की जो कथा पढ़ेगा सुनेगा उसका जो और जितने भी कार्य हैं लौकिक कार्य हैं उनमें उसका सदा मंगल होगा सुखदाई होगा ये इसलिए उसका पाठ करके विवाह कार्य इत्यादि करने चाहिए ऐसी व्यवस्था उन्होंने रखी तो चरित्र सिंध गिरिजा रमण वेद न पापार कहते हैं कि तो भगवान शंकर जी के पार्वती जी के चरित्र सिंध समुद्र के समान है सुंद्र ने बड़ा विस्तार है इनका शंकर जी की कथा का, का बड़ा विस्तार है पार्वती जी की कथा का, का बड़ा विस्तार है वेद न पा वही पार वेद तक उनका पार नहीं पाते तो और के दुपाती क्या कौन उसका विस्तार कर सकता है तो तुलसीदास इसलिए उनके विस्तार का वर्णन का संक्षेप में वर्णन किया इसलिए कहते विस्तार कहाँ तक किया जाए वो तो वेद भी नहीं कर सकते वर्णन तुलसीदास के अति मतम गेदों के शास्त्रों के सामने तुलसीदास जी कहते हमारी बुद्धि कितनी है हम तो उनके सामने बिल्कुल मतमंद है थोड़ी बुद्धि है गमार है बिल्कुल हम कहाँ तक उसका वर्णन करेंगे ऐसे करके एक प्रकार से तुलसीदास जी क्षमा याचना कर लेते हैं मांग लेते हैं क्षमा की भाई हमसे जितना हो सका उतना विस्तृत कथा हमने सुनाई बाकी और कहाँ तक सुनाएंगे हमारी जितनी बुद्धि थी उतने हमने बोल दी यहाँ तक कथा हो गई तुलसीदास अब यहाँ पर ये याग्ञ जो है ये कथा का समापन यहाँ करते हैं लेकिन याग्ञ बल्क क्षमा नहीं मांग रहे हैं वर्णे तुलसीदास किम तुलसीदास ने अपना नाम दे दिया नहीं तो अगर अपना नाम न देते तो अर्थ ये लगता कि याग्ञ ने क्षमा मांग और तुलसीदास जी याग बल की कथा का वर्णन कर से उनसे क्षमा मंगवा में तो ये उचित नहीं था इसलिए अपना नाम दे दिया अपना नाम दे करके अहंकार नहीं दिखा रहे हैं बल्कि कोई गलत अर्थ न लग जाए इसलिए बचाने के लिए उसको अपना नाम दे रहे हैं इस प्रकार से यहाँ कथा शंकर जी के विवाह की कथा पूरी हो गई सारी शंकर जी कथा अब आगे जो कथा प्रारंभ होगी अब याग बल कहते हैं कि हमने शंकर जी की कथा तुम्हें क्यों सुनाई उसका प्रयोजन बताएंगे और उस आगे फिर भगवान राम के जन्माद की कथाएं आगे जो प्रारंभ होती है उस नान्याघुपते हृदय स्मदीये सत्यम बदा चवान अखिला प्रय्छ रघुपुंगव निर्भरा मे काम आदिदोषरिता कुरान श्रीराम जय जय श्रीराय जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम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 jay jay ram jay jay ram jay jay ram jay jay ram jay jay ram jay jay ram जय जे जय जय रा जय जयरा जय जरा पूर्णम पूर्ण पूर्ण मुदच्य पूर्णश से पूर्णमाद पूर्णमेवशिष्य ओ शाँ श